हम्म हम्म तो अभी जी नहीं चलो ने। ने, ने, तो जी नहीं नहीं नहीं चलो ना उसके बाद हम गए बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर दत्ता और साउथ इंडियन थे वो बहुत ही क्लिष्ट पढ़ाते थे वो फिलोसॉफिकल डॉक्टर शास्त्री तो उससे जो ये बेस बना हुआ था ये और भी तगड़ा हो गया और मॉडर्न ड्रामा की समझ तो हमने थी ही अच्छा वहाँ समय इतना था कि बहुत पढ़ा लेकिन वहाँ अंग्रेजी के साथ साथ कुछ हिंदी कविताएँ मिल गई तो कुछ काम नहीं रहता था तो हम हिंदी कविताएँ कर याद करते थे और अपना निराला जी खूब पढ़ते थे तो उस दौरान में जितना कुछ सीखा था पीछे पहले सीखा था वो कुछ पुख्ता अब बहुत सारी चीज़ें जो परस्पेक्टिव अपने काम के ऊपर नहीं मिलता बॉडी बहुत टेंशन रहती है बहुत ही वो सब सागर में हमको समझ में आए जब हम एमए कर रहे थे लेकिन तब तक थिएटर में हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई थी साहित्य में ऐसा लग रहा था प्रोफेसर की जिंदगी करेंगे वो सागर में एमए किया किस सन में किया ये पहले साल दिया भागा बम्बई अब बम्बई में जब पहुंचे अब आज 28 जुलाई सन उन्नीस से हम बम्बई में दुबे जी के असमाप्त इंटरव्यू को पूरा कर रहे हैं आ, हाँ दुबे तो लंबा व्यवधान बीच में हो गया है मगर आज सूत्र को हम लोग पकड़े और पकड़ करके कोशिश करें कि आज तो इस बात को समाप्त करें बात तुम्हारे एमए पास करने की हो रहे थे और वहाँ से गाड़ी आगे बढ़े और उसमें नाटकों के प्रदर्शन के साथ साथ और भी बहुत सी बातें आ जाएंगी क्योंकि अभी इसके पहले भाषा के ऊपर बहुत देर तक बातचीत हुई थी भाषा की ट्रेनिंग के ऊपर तो अब आगे का तो प्रतिभा जी हाँ। दुबे की शैली में मैं कहूं। हाँ। दुबे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाले ये इंटरव्यू भी मैं अगले दस साल तक समाप्त तो नहीं, नहीं करने होने दूंगा। हाँ तो उसी बहाने कम से कम कम खाना तो कभी कभार अच्छा मिल जाएगा <laughs> मैं क्योंकि बात आज से शुरू हो रही है मैं क्योंकि आपके पास जो बायोडाटा है पिछले तीन सालों का उसमें उसमे नहीं है तुम तो पह पहले मैं थोड़ा सा ज्योतिष में विश्वास करता हूँ हाँ तो, तो ज्योतिष में तुम विश्वास करते हो तो हमारा भी जरा ज्योतिष तुम अध्ययन करके बता देना कि भविष्य क्या है ज्योतिष में मैं विश्वास करता हूँ तो सिर्फ इतना विश्वास करता हूँ जैसे चंद्र का असर होता है जो लहरें ऊपर उठती है का असर होता है ये तो कुछ कहीं उसका एक जिसको कहना चाहिए कि शारी शरीर पे और मन पे अगर ये हैं तो इनका कुछ प्रभाव पड़ता रहता है अब जब हम एमए करने गए ये किस्सा बहुत लॉ में फाइनल में फेल हो गए थे अच्छा हम हिंदी विशारद में भी फेल हो चुके हैं जॉइन किया था तो तो अच्छा, तो अच्छा। और फिफ्टी सिक्स, सिक्स में ये किया था में जो आज भी उतने अच्छा नहीं कर रहा मैंने दो वन एक्ट प्ले किए थे एक था अंदाजा जो लॉर्ड डन से नाइट एट द दिन का हिंदी अनुवाद जो मेरा पहला अनुवाद था जो कि शायद के धक्के मारने से मैं ही फोस्ट मी टू मे एक और एक किया था चिकॉफ का प्रपोजल इसका अनुवाद मेरा था जो धर्मुग में 64 के सिक्सटी फोर के है बहुत अच्छा अनुवाद है तो 56 में उसका पहला प्रेक्शन लेकिन एक ये जो अब मैं क्योंकि व्यवस्थित रूप से नहीं जाऊंगा क्योंकि नहीं, नहीं, ये है तो कि एक तो पहली बात ये कि आप ये प्रेस को ये मेटीरियल मत दीजिएगा प्रेस के लिए है ही नहीं क्योंकि प्रेस से मैं पैसे कमाता हूं इंटरव्यू के लिए प्रेस के लिए है ही नहीं कि ये जो गलत फहमी है कि उम्र के साथ समझदारी भले आती है टैलेंट बढ़ता है ऐसा मैं नहीं जब मैं आज फिफ्टी का प्रोडक्शन याद करता हूँ उसके बाद में 64 में रिपीट किया था शादी का प्रस्ताव रिव्यूज़ दोनों समय अच्छे मिले क्योंकि उसमें कितनी एनर्जी रहती थी कितनी डिटेल में यानी मुझे कोरियोग्राफी का इतना शौक था और फार्स की कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छी आती थी तो यानी उस प्ले में उंगली उठाने तक का इतना प्रशिक्षण था जो एक दो प्रोडक्शन में बाद में आया लेकिन उतना धैर्य नहीं रह तो क्योंकि स्टेज के स्टाइल हम लोग कृषिनी आज भी मुझे कृषि आज सबसे अच्छा थिएटर लगता है आपका तो अभिनव भारती हो गया इतना अच्छा लगा था मुझे थे वो थिएटर मेरे हिसाब से वो आदर्श थिएटर चार सौ आदमी आज तो पॉइंट तो ये जो ऊर्जा नाम की चीज़ होती है वो समय के हिसाब से कुछ कम होती जाती अच्छा अब क्योंकि पुसिनियम की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा था आज सब इतने मॉडर्न स्टेजेस आ गए हैं वहा बेवकूफ़ी कि जब सीधे साधे संवाद बोलना अगर लोगों को नहीं आता चलना फिरना नहीं आता ये नए स्टेज के बहाने जैसे पृथ्वी में हर अहरा गहरा नहरा नाटक कर लेता है क्योंकि अब कॉम्पोजिशन का ख्याल नहीं रखना पड़ता कवर करने का ख्याल नहीं करना पड़ता एकुस्टिक बच्चों कितने अच्छे हैं आप कितना भी बुरा बोलिए लोगों को सुनाई पड़ जाएगा तो आज जो नाटक हो गया है ज़्यादातर नाटक हैं तनाव का जो की जो परंपरा थी आषाढ़ का एक दिन का और राकेश के स्कूल के नाटक जो अपने जो भी नाटक करते थे पगला खोला के एवं इंद्रगीत जो कि स्टाइल से डिफरेंट किस्म की स्टाइल थी फिर भी दृश्यों में एक जो आंतरिक तनाव जैसे शर्मा सर ने एक मरत हमको फॉर्म की डेफिनेशन हमको एक ही मरत समझ में आया जब पी डी शर्मा ने फॉर्म का डेफिनेशन ऐसे चाय पीते बोले दि होल्ड प्ले आर इट्स फॉर्म अब वो, वो वाक्य ऐसा अटक गया हमारे दिमाग में कि नाटक के अंदर वो तनाव के रूपरेखा क्या है और फिर कहीं वो ऑर्गेनिजम वर्ड समझते समझते तो थोड़ा फिजिकल बॉडी में किस तरह से नेचर नहीं प्रकृति नहीं तो उस तरह का तनाव नाटक में लोगों ने खोजना बंद कर दिया और उसका कुछ हद तक कारण ये नए आसान किस्म की कि स्टेज की आज कोई एक्टर बॉम्बे में तो माइक चलता है हमें भी इस्तेमाल करना पड़ता है इसलिए क्योंकि बाहर की आवाज़ को किल करने के लिए अब हमें माइक इस्तेमाल करना पड़ता नहीं फिर लोगों के दर्शकों के श्रोताओं के कान माइक वो तेज आवाज के अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो चेष्टा भी नहीं करना चाहते मुश्किल ये हुई की फिल्म में अंततः वही एक्टर सफल हुए हैं जिनको स्टेज का सेंसर है आज अगर आप एकदम से ऐसे नाम लीजिए तो अम्बरीश पुरी ओम पुरी नसीरुद्दीन शाह इस स्टेज पे भी अच्छा करते हैं इसलिए फिल्म की पिच भी बहुत अच्छी तरह से ये संभाल के रख पाते हैं होता क्या है कि फिल्म में चाहे कोई भी एक्टर हो वो बेस दे देते हैं ये तो साउंड तो अच्छा करता है लेकिन जो अपने जो शम्बूदा के आवाज़ जो रिचनेस है जो आवाज़ का कल्चर होता है जो यानी पकी हुई आवाज़ जो गाने वालों को आप सुनिए तो गाने में जब एकदम से पता लगता है ना कि पका हुआ गला और कच्चा गला तो ये परंपरा छूटती जा रही है और अरण्य जो हमने किया उसमें यही तय नहीं कि हम शास्त्रीय संगीत के नजदीक पहुंच गए हैं बट कहीं कोशिश ये थी और इसमें शंभुदा का इन्फ्लुएंस था अरण्य किस सन में किया अरण्य प्रदर्शन एट्टी फाइव में एट्टी फाइव तो मैं वहाँ तैयारी तो इसकी बहुत दिनों तक कोई दो ढाई साल तो दो साल तो कम से कम रिहर्सल हुई हाँ। होगी क्योंकि पूरी साहब को हम दस दिन बारह दिन में मिलते थे जितना याद हो गया एक आध बार बता दिया हाँ। क्योंकि इस बार कोशिश ये भी की थी क्योंकि अब पूरी काफी समझदार और अच्छे मैं उनको थोड़ा सा एटीट्यूड पकड़ा दो क्योंकि हम आघात पे अब विश्वास नहीं अगर भाषा अच्छी तो कहते हैं पहले भाषा को बोलने आज क्या हो गया है मैं बहुत सारे टॉपिक्स जंप कर रहा हूँ लेकिन ये ऐसे ही होगा आज हर एक्टर आघात देता है पहले दिन से एक्टिंग शुरू करता है शुरू से क्योंकि कविताओं से और अच्छे पड़ोस से और अच्छे नाटकों से संबंध रहा है कि भाई पहले जो अगर संवाद अच्छा है तो पहले सीधा सारा तो बोल लो आप अपने को लेखक से क्यों होशियार समझते हैं वाक्य अच्छा लिखा है पहले वो बोल लीजिए और अगर आप ठीक से अभ्यास करेंगे तो सही अनुपात का आघात अपने अधार। आप आता है अर्थ निकालना आघात देने से अर्थ नहीं निकलता। अर्थ पहले तो मूलत भाषा में होना चाहिए और अगर आपने समझ के बोला है और सीधे साधे ग्रामर के रूल्स फॉलो किए तो वो अपने आप आता है और आजकल पिछले ढाई साल से तीन साल से जो वर्कशॉप में अब मैं कविताएं भी निकाल रहा हूँ तो नहीं नाटक की भाषा मत पढ़ूँ कविताएँ भी मत पढ़ूँ अच्छा पड़ोस पढ़ा और जहाँ तक हो भाई अगर ये तालव्य है ये गंतव्य है वो जितना वो सब चीज़ें हैं कि उच्चार दीर्घ है तो दीर्घ उच्चार करो अभी तो नाटक में नहीं है ना तो आप अभ्यास के लिए जैसे सरगम का रियाज करते हैं अच्छा प्रोध लीजिए चाहे रामचंद्र शुक्ल का भी अप्रोध जैसे हमीर के बाद चारणों का वीर गाथा काल समाप्त हो गया अगर रामचंद्र शुक्ल को आप ऐसे पढ़ते रहें तो पता लगेगा जब आप नाटक यानी अच्छे नाटक में काम करेंगे तो अपने आप आपका अर्थ तो सबसे पहले ये पूरा देश बेसुरा हो गया और हिंदी के संदर्भ में और मराठी के संदर्भ में मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ तो तो तो नी चाहिए ये सही बात है वहाँ तो बराबर करते हैं और अलग अलग तरह की आवाज गले से कैसे निकाली जा सकती है इसका अभ्यास करते हैं जो की आ, हमें नहीं पता कि हिंदी स्टेज पर कौन करवाता है मराठी में भी नहीं होता। और कम उम्र वाला लड़का भी बड़ी उम्र के, के लड़के का रोल करेगा तो वो वैसे ही गला आवाज रखेगा वो तो सारा सब व्यक्तित्व तो मिला करके थोड़ा अंतर आता है बाकी तो आवाज का अंतर हम लोग नहीं ले आ पाते बंगला में मगर इसके लिए पूरा प्रयत्न तो वो जो और जो बंगाल में अभी भी जो अधिकतर थिएटर बगैर माइक के होता है वो इसीलिए बगैर माइक का थिएटर माहिए बहुत, बहुत आवश्यक है क्योंकि एक तो दर्शक जरा ज़्यादा ध्यान से सुनता है और क्योंकि उसे पता है कि अगर आसपास आवाज हो, आवाज़ होगी तो उसे भी सुनाई नहीं पड़ेगा तो वो जो एकाग्रता एक का निर्माण होता है और एक्टर तैयारी के साथ बोलता तो उसका एक अपना मजा आता है और और कुछ नहीं तो एक सीधी बात है मंच पे पूछे कि बाएं तरफ की आवाज़ बाएं तरफ से आती है दहने तरफ की दाहिने तरफ से आती ये जो आ, आ, क्या कहते हैं नाद का पर्सपेक्टिव या साउंड का जो पर्सपेक्टिव है वो माइक से नष्ट हो जाता है इसका जो मज़ा ही लोग भूल गए हैं और मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान क्योंकि बेसिकली औरल ट्रेडिशन रहा हुआ है हम आज अपने औरल ट्रेडिशन को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है जब मैं बचपन में कुछ जो ये आते थे जो रामायण पढ़ के थे, अब मुझे लगता है कितना अच्छा बोलते थे तो परफॉर्मेंस रहती थी कि हम भी कि वो क्या बोलते थे समझ में नहीं आता था उतना लेकिन बिल्कुल स्पष्ट और धारदार और एक अजीब किस्म का ओज रहता था उनके वो बोलने में और अर्थ पहुंचाने की कोशिश जो रहती थी भाई आप संपर्क स्थापित करना चाहते हैं स्थापित हो ना हो लेकिन जो नाटक में जहाँ की मैं दूसरे आधुनिक लोगों से मेरा फिल्म वालों से ये है कि भैया नाटक में कितने लोग आते हैं इससे मुझे ताल्लुक़ नहीं नाटक आप अपने लिए कीजिए एक व्यक्ति तो नाटक में ज़रूरी होता है दर्शक एम हॉल में नाटक नहीं हो सकता मिनिमम जो ऑडियंस चाहिए एक की ऑडियंस होनी चाहिए और जब तक आप उस ऑडियंस से संपर्क स्थापित करने की इच्छा नहीं तो संप्रेषण संभव ही नहीं और संपर्क स्थापित करने यानी उसको लेक्चर देना कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कितने गधे हो जो बादल सर सर के नाटकों में और जो नए लोगों के नाटक में वो संपर्क नहीं ये कहीं आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए मैं हमेशा ऐसी एक टेक्नोलॉजी देता हूँ जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो कि अभी अपने नोट में भी दिल्ली में यह था कि भैया मैं दर्शक को स्त्री के रूप में देखता हूँ अगर मुझे उस महिला को सीड्यूस करना है या तो उससे प्रेम करना है तो डांटूंगा भी फटकारूंगा भी लाड़ भी करूंगा, कुछ ज़रा ऊँची ऊँची बातें भी करूंगा, लेकिन उसको रिझाना मेरा मूल उद्देश्य है क्योंकि मुझे अपनी बात कहना सिर्फ बात कहती और समझ में आए ना आए आप मतलब। ये आपका मतलब हो क्रिटिक्स के साथ ये रुख रखना एक अलग बात है लेकिन वो जो दर्शक है उसको रिझाना अब किस स्तर पर आप रिझाते हैं ये अंततः क्योंकि पैसे दे भी आप रिझा सकते हैं चाय पिला के भी दर्शक को खुश कर सकते हैं नंगा नाच दिखा के भी खुश रख सकते हैं लेकिन जो बहुस्तरीय रिझाना होता है कि कहीं पे बहुत ही मज़ाक के तौर पे कहें कि ब्रह्म का साक्षात्कार अगर करवाना है तो उसमें आपका तनाव बढ़ता जाता है आपको पता है कि वो काम और दिन ब दिन मुश्किल होता जाता है क्योंकि एक बार जो आपसे रीत गया दोबारा का तो तो फिर वही बात कह रहे हैं रिपिटेटिव हो रहा है और जो हमारे जैसे लोगों के थिएटर में यही प्रॉब्लम रही है कि आप जैसे लोग हमारे ही नाटक ज़्यादा देखते हैं कि आज थिएटर यूनिट के नाटकों को देखने वाले लोग के पूरे देश में 200 ही लोग लेकिन वो दो लोगों ने हमारे एक संस्था के एक व्यक्ति के इतने नाटक देखें कि हमारे लिए समस्या बनाए वो हमको हमसे ही कंपेयर करते है। हम हैं हम कहते हैं भैया अब हमको दूसरों से कंपेयर कर लो कि हम अपने से कितना कंपेयर करवाएंगे अपने आप क्योंकि नाटक नहीं मिलते उतनी अब हर नाटक के लिए आज तीन गुना ज़्यादा रिहर्सल करनी पड़ती है पहले भी हम बहुत रिहर्सल करते थे अब लगता है कि कैसे रिझा बन खैर अब थोड़ा सा उस पर उन्नीस सौ के आस तो मैं इसका पीछे थोड़ा सा आपको ये दे नहीं हाँ नहीं एक बात हम और जो जानना चाह रहे हैं कि तुम जो नाटकों का चुनाव करके अभी जो जाने की बात हुई और अपनी बात दर्शकों तक पहुँचाने की बात हुई तो नाटकों के चुनाव में क्या तुम स्वयं कुछ कहना चाहते हो चुनाव जब करते हो तो कुछ ऐसे नाटकों को चुनते हो जिनके माध्यम से तुम अपनी दृष्टि अपने विचार भी प्रस्तुत करना चाहते हो या नाटक ठीक है नाटक की दृष्टि से नाटक अच्छा लगा और कोई विशेष आइडियोलॉजी को लेकर के चलने वाली बात या दर्शकों तक कोई खास पहुंचाने वाली बात मन में नहीं जाती आइडियोलॉजी तो कभी रहती नहीं लेकिन अब इतने साल हो गए हैं तो एक आध जीवन दृष्टि है ही और कुछ संयोग ऐसा रहा है कि जो मेरे मेरी जो जीवन दृष्टि है अगर बदल भी गई है तो मुझे संयोग से वैसा ही नाटक जैसे एवं इंद्रजीत मैंने तो प्रयोग देखा नहीं था सब सुना था लेकिन जब आपका अनुवाद आया तो पता लगा अरे ये बात तो मैं कहना चाहता था तो मैं उस मामले में बहुत एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि कुछ भाग्य मेरा हमेशा साथ देता रहा कि मन में जो कुछ भी उठा जो करना है पता लगा मुझे वैसा नाटककार और वैसा नाटक मिलता क्योंकि तुमने नाटक जो किए हैं वो बहुत वेरिड टाइप के नाटक किए हैं एक और माने सार और चेकअप से लेकर के और माने शंकर शेष भी हैं और राकेश भी हैं बहुत ही रियलिस्टिक प्रोडक्शन्स भी हैं और बहुत सी चीज़ों को कल्पना को सिंबल्स को इन सब को लेकर के भी तुमने किया है तो हमको कई बार जो एक चीज़ लगती है और हम जानना चाहेंगे कि तुमको कैसा है इस बारे में तुम्हारी क्या दृष्टि या विचार है कि आम पर हिंदी में जो नाटक हम लोग कर रहे हैं अधिकतर निर्देशक निर्देशकों की कोई ख़ास उस तरह से दृष्टि नहीं है कि हाँ ये एक चीज़ है हम इसको सपोर्ट करते हैं हम इसको डिनाई करते हैं और बिना प्रचार के भी बहुत सी बातें कहीं तो जाती नाटकों के चुनाव में कहीं तो दृष्टि काम करती ही है हम लोगों क्यों एक चीज़ अच्छी लगती है एक चीज़ नहीं लगती है मगर अधिकतर शायद कोई कॉन्शसली शायद हम लोग फील भी नहीं करते हमसे यदि पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि नाटक जो सामने आ गया करने वाले को जिसको निर्देशन करना है उसको यदि वो नाटक अच्छा लगा तो वो नाटक कर लेता है और वो अच्छा नाटक हो सकता है नहीं जाते हैं हम लोग मगर कोई खास विशेष दृष्टि नहीं रहती ऐसा है क्या तुम्हारे अपने बारे में और दूसरों के बारे में मैं ऐसा करता हूँ प्रतिभा जी की इस बात को पिछले साढ़े साल का जो मेरा काम रहा है उस संदर्भ ले हाँ, को लेके मैं बोलता हूँ तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि वो उनमें से अधिकांश नाटक आपने देखे भी हैं अब देखिए कि मंडी के बाद शाम बेनेगल की मंडी मैंने जब लिखे तो मुझे लगा भैया अब ये फिल्म थोड़े दिन फिल्म से हटते हैं और थिएटर शुरू करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली भी बुरे दिन आ रहे हैं मित्र छूटेंगे धन कम होगा और वही स्थिति आएगी जो नया कुछ सीखने की स्थिति जो 30 साल पहले थी हाँ वही स्थिति आने वाली है और ये बिल्कुल कैलकुलेटेड कि चलो और मुझे अब नंबर वन हूँ मैं थिएटर का आदमी जब बाहर काम करता हूँ तो मेरे मातहत हो या मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनकी उनकी स्टेटस भी कम हो जाता है क्योंकि फिल्मों का बड़ा बोलबाला है ये वो तो ओ, आप इस में पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती लेकिन एक सबकॉन्शियस में मेरे वो रहता है हालांकि जिनके साथ आखिर आखिर में काम कर रहा था मित्र ही थे और अभी भी हैं भगवान की ग्रह से तो मैंने उस समय भी मैंने अपने अंदर का तनाव देखा मैंने देखा कि अब मुझे अपने बाप के बिल्कुल जैसे के तैसे चाहिए मुझे अपनी दृष्टि अगर सीन लिखा है अब मुझे उसमें नहीं, नहीं और ये भी मैं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद भी के करता हूं कि वो का हाँ है। तो जब कभी कभी ये दोस्तों ने भी ऐसे बहुत सारे जो आप लेखन में तो बात अलग है लेखन में तो निश्चित रूप से आदमी अपनी कोई दृष्टि लेकर के चलता ही और तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कहना चाहेगा और जो केवल शगन के लिए नाटक नहीं लेता नहीं मैं ए, फिल्मों की बात भी कर रहा हूँ इसमें फिर मैंने कहा यार ये, ये भी ज्यादती है क्योंकि मैं लिखता हूँ तो निर्देशक के हैसियत से लिखता हूँ जब मैं नाटककार से कहता हूँ कि भाई मैं आपकी चीज वैसी की वैसी रखूंगा लेकिन मेरे प्राण उसमें जाएंगे तो, तो परिवर्तन होगा नया बच्चा पैदा होगा वैसा का वैसा क्लोनिंग नहीं हो सकती तो जब मैंने कहा लेकिन ये तो मैंने जो लगा कि मैं एक तरह से अनैतिक बात है कि मैं जो खुद अपने लिए आज़ादी चाहता हूँ दूसरे निर्देश को देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ अब उस स्थिति से नहीं उबर सकता तो कुछ दिन के लिए मैंने कहा छोड़ दो हैं और मैंने कहा कि क्योंकि मुझे मराठी के प्रति एक विशेष भावना है क्योंकि वही कि भाई पालने वाली माँ पैदा करने वाली माँ मैं अपने को महाराष्ट्रियन समझता हूँ हिंदी भाषा महाराष्ट्रियन और मराठी भी थोड़ी आपकी जितनी अच्छी बंगाली है शायद उतनी अच्छी मेरी मराठी नहीं है लेकिन एक मॉडर्न मराठी मुझे अच्छी तरह समझ में आती है और कान मेरे काफी साफ तो आनंद लागु से बहुत दिनों से बात चल रही थी आनंद लागु डॉक्टर लागु के बेटे अच्छा। तो पैथोलॉजिस्ट अभी एक वर्कशॉप लिया और सात साल पहले लिया भी था एक वर्कशॉप तो इस बार मैंने कहा कि मैं कम से कम नौ महीने का वर्कशॉप लूँगा मैंने बच्चा पैदा होने में अगर नौ महीने लगता है तो उससे कम नहीं लगना चाहिए और हमने कहा हम तुगलक तुगलक तुगलक तुगलक तुगलक। करें। पहले ये ये था कि कुछ बच्चों के के साथ वर्कशॉप वर्कशॉप में में में और और और जितने सीन्स आते हैं, एक आदमी बहुत बहुत करे की चर्चा तो बहुत विस्तार से कर चुके हो लेकिन पुणे वाले प्रोडक्शन ना के न, हाँ, तो उसमें डिटेल में मत जाओ क्योंकि जीवन दृष्टि एक समय के बाद लगा कि अब प्रोडक्शन ही करना चाहिए और भाषा के ऊपर जो किया तो यस स्पष्ट बोलो साफ सुनाई पड़ना चाहिए लेकिन तुगलक में एक स्थिति ये थी कि जो भी आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है वो राजनीत से उसका छुटकारा नहीं चाहे वो राजनीति थिएटर की हो चाहे ये हो कि सीधी सादी जिंदगी नहीं होती और हिंदुस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि जो मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण आ गया कि हर चीज़ साफ़ सुथरी सुलझ ज़िंदगी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी हमेशा समस्याएं रहेंगी और उसमें से उबर कर आप कुछ कर सकते हैं क्या और अगर फेलियर भी हुआ है जो कि जैसे तुकलत में अंतता उसकी जो भी विजन जैसा गिरीश ने लिखा है वो फेल होता है इट मैटर द एफर्ट इज़ वर्थ इट तो ये कहीं मुझे उस नाटक में हमेशा वो लगता था और एक ये कि जो मेरी हमेशा ये कि बात कर कि उसको भव्य प्रोडक्शन बनाने का वो जो था कि भैया मुझे तुगलक के मन में क्या हो रहा है तुगलक के आसपास जो हो रहा है मुझे सिर्फ दिखाना नहीं है वो ऑडियंस को वो जीना चाहिए तो मैं एक तरह से कहीं अपने थिएटर की पॉलिटिक्स की ज़िंदगी जी रहा था और जिसमें मैं काफ़ी क्रूर भी रहा हूँ बहुत दयाशील भी रहा हूँ मेरे हिसाब से विजन भी रहा उसी दौरान मैं एक भाई विजन ये कि भाई ये नया टैलेंट आ रहा है प्ले फ्रेशनेस एक आवर्त करके प्ले देख रहे हैं ये देखा कि एक दलित प्ले है लेकिन कहीं थोड़ा ऑब्वियस जो प्रोपोकेंडा दलित से कहीं अलग है समय नहीं क्या नाम था? आवर्थ आवर्त है और तो भाई अब मेरे पास समय नहीं है अब तो नंदिता मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में थी तो मैंने उसको एडवांस में कहा था कि जो रिपोर्ट दी थी कि भाई आपसे प्ले डायरेक्ट भी तो नंदिता को वो प्ले ये काम जो मैं करता हूँ कि प्ले लाया देवर से ट्रांसलेट करवाया महनता को दिया और वो प्ले हो गया उसके बाद एक शफात खान करके प्लेयर आई थी अब वो अजीब किस्म का उसका ह्यूमर बिल्कुल यानी क्रूड इन द सेंस कि बहुत वाइटल तकलीफ देने वाला ह्यूमर मुझे लगा कि भाई आज ये बात कहीं इस ढंग से कि हम हंस रहे हैं लेकिन वहाँ बाढ़ आए हुए लोग मरे हुए पढ़ हैं उस पर भी कॉमेडी होती है तो क्रूरता भी पहुंचती है और कॉमेडी भी अब वो हम फिर कुछ समय नहीं था हमने वो उत्कर्ष से करवाया अब उसी समय उत्कर्ष मजुमदार अच्छा। अब हुआ क्या उसी समय शफात ने दो ऐसे पागल काम किए लिखे उनकी भी जितना पागलपन जो अजीब सब है अनजाना ये कुछ घटनाएं घट खट रही हैं सचमुच घट रही है, नहीं पता नहीं वो सारा भय उसके बनाए प्लेसमेंट वो प्ले तैयार हो गया दुर्दैव से अभी तक हो नहीं पाया इन्हें चार पांच और रिहर्सल्स की जरूरत थी फिर एक के बाद एक लड़की की शादी हो गई एक आदमी को ऑफिस में इतना प्रमोशन बट वो अब सडनली मुझे जो भय अपने दिखाने थे जो अनिश्चितता जीवन की है वो दे, वो अब मुझे नाटक में मिल गई वो अभी भी मुझे वो प्ले बहुत प्रिय है आ, अच्छा तो क्या इसको यूँ माने कि तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ नाटक या ये कहा जाए कि जो नाटक मिलता है वो तुमको उनमें से बहुत सारे तुमको अपनी जिंदगी से जुड़े हुए से जोड़ने वाले नाटक शायद तुम खोजने तो नहीं जाते हो मगर जो नाटक मिलता है उनमें बहुत बार तुमको जहाँ तो कहीं पे एक मुझे जैसे मैं बहुत भूखा आदमी हूँ शाह ने एक जगह कहा है कि The ग्लटन इज अ प्रोग्रेसिव फोर्स क्योंकि उसको इतनी भूख लगती है कि वह कहीं ना कहीं से भोजन का निर्माण करता है इन अ वेल टू डू सोसाइटी द्लटन डाइजॉट नाटक के मामले में मैं ग्लटन की खोजता ही रहता हूं इट इज लाइक लिटरली सर्चिंग फॉर अ वन उस तरह और पता नहीं कहाँ से मुझे नाटक कार मिल जाते हैं और वो नाटक तो ये अरण्य में भी यही हुआ अब देव साहब तो बेसिकली कवि आदमी हैं अनुवाद बहुत जो आपने जिस तरह का काम बंगाली के लिए किया है देव साहब ने अभी तक कम से कम मराठी के 30-40 नाटकों का अनुवाद और दूसरी पुस्तकों का अनुवाद किया अच्छा और अनुवाद अच्छा कभी तो एक दिन ऐसी बात के उन्होंने नंद लिख दिया जो आपको मैंने बहुत आ, पहले सुनाया थाने कहा देव साहब अब लिख दिया है कोई जरूरी नाटक में ये हो वो हो आप ऐसे लिख दीजिए ना हम तंग आ गए छोटे छोटे वाक्य बोल के हमको बहुत लंबा कुछ बोलना है ज़रूरत मैं कह ये क्लासिकल संगीत की कितनी तारीफ करते हैं कि भाषा भी वहाँ थे लिखते गए बहुत मेहनत की उन्होंने हमसे अब वो पता लगा नंद में भी हमको कहीं पे क्या कहते हैं वो दोहरा एक आकीपन उसका कि एक तो क्या कहते हैं बीवी मिली है वो छूट गई कृष्ण की वजह से और फिर एक आभास हुआ कि फिर से मिल गई ये पता लगा फिर ऐसी छुट्टी छू, की इन्हें वो दोहरे उसको मैं दोहरा है काफीपण कहता हूँ नंद का पता लगा भैया वो तो कहीं हम में ही है अब उसके बाद उन्होंने जब रुकमणी लिखा तो ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से औरतों से नहीं पढ़ती लेकिन मेरे जितने नाटकों में स्त्रियों के लिए एक अजीब किस्म का वो है तो वो रुक्मणी का वो जो था क्या है अजीब किस्म का क्या है तो लगाव कहिए कि मुझे लगता है कि मंच पे मुझे औरतें बहुत समझ में आती मुझसे ज्यादा औरतों को कोई नहीं समझ पाता और सेंसिटिव कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स अब वो रुक्मिणी में अब मुझे कभी कनुप्रिया पढ़ी थी बहुत अच्छा लगा जिस तरह देव साहब ने कनुप्रिया का उपयोग किया कि रुक्मिणी जब मैंने कब उनसे कहा था कि मेरे पाओं को अपने गोद में रख के उनको महावर से रखती जिस तरह से कनुप्रिया की राधा को उन्होंने क्रिएट किया वो जो रुक्मनी का वो अवाक्य कैसे भर आज मुझे बहुत याद आ रही राधा। है राधा हैं फिर कुछ वाक्य कहती है, फिर उसका कैसे भर पाई होगी आकाश इतने एकांत को तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा तो एकाकीपन का ज़्यादा एहसास होता है और कहीं ये सब आदमी कहीं छाती नहीं पीट रहे जो कि मुझे बहुत नफरत रही है हमेशा उस थिएटर से उस कविता से उस कहानी से जिसमें लोग तो इन्हें कि मैं कितना दुखी हूं मुझे हमदर्दी तो वो वाला कि इसमें एक अजीब किस्म का ये बंद हो गया क्या कि अजीब किस्म के जिसको कहते हैं खमंड या अहम की ठीक है तकलीफ है लेकिन कभी कभार रो लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं एक डिग्निटी एक एग्जिस्टेंस की जो होती वो हमको दिखी अब उसके बाद बलराम लिखा उन्होंने देव साहब ने तो भी सेकेंड मैन की अब वो, कहीं वो जैसे गोविंद वगैरह ने कहा कि ये तो पुरी साहब और दुबई की रिलेशनशिप के ऊपर है अच्छा क्योंकि तो, तो हालांकि पुरी साहब उतने हारे हुए नहीं जितना बलराम हारा हुआ है लेकिन उसमें वो एक सेकेंडरेट आदमी ये जो असहायता होती और जो जिन स्थितियों से हम भी गुजरे हैं कभी शराब का दौर है कुछ समझ नहीं आ रहा है ये नहीं फलाने नहीं ये तो कहीं वो भी बच गया कि भैया थोड़ा सा बीच बीच में अनजाने में वो अपने ऊपर रोने की आदत रहती है हम कैसेट पता है